शिवपुराण उमा संहिता सम्पूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध ऋषि कहते हैं राजन रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्यवंश का सिरोमणि माना जाता था उससे महातेजस्वी महेश नामक दानों का जन्म हुआ था दान और राजमहेश समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए ब्रह्मा जी भी उन सब को सांस ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे वहाँ पहुँच सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब शब्दांत यथार्थ रूप से ब्योरेवार कह सुनाया वे बोले भगवान दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीतकर स्वर्ग लोक से निकाल दिया है इसलिए हम इस लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर यम इंद्र अग्नि वायु गंधर्व विद्याधर और चारण इन सबके तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म हैं उन सबको वह परमात्मा वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है उसने दैत्य पक्ष को अभेदान कर दिया है इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा संपूर्ण देवताओं के शरीरों से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिणित हो गया वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी देवी थी उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे कटिभाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और उरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था पैरों की उंगुलियाँ सूर्य के तेज से और हाँस की उँगुलियाँ वसुओं के, के तेज से उत्पन्न हुई थी नासिका कुबेर के दाँत प्रजापति के तीनों नेत्र अग्नि के दोनों भवहें साध्य गण के दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी संपूर्ण देवताओं की तेजो से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल अर्पित किया भगवान विष्णु ने चक्र वरुण ने पास अग्नि ने थक्ति वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे दो तरकस और सतीपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए यमराज ने कालदंड प्रजापति ने अक्षमाला ब्रह्मा ने कमंडलू एवं सूर्यदेव ने समस्त रोम रोमकूपों में अपनी किरणें समर्पित की काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ा मड़ी दो कुंडल बहुत से कड़े हर्धचंद्र केजूर मनोहर नुपुर गले की हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर पर माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेष ने विचित्र रत्ना कौशल से सुशोभित एक नाग हार भेंट किया जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणिया गुथी हुई थी इन सबने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और देवी का सम्मान किया तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अठास करके उच्च स्वर से गर्जना की उनके उस भयंकर नाच से संपूर्ण आकाश गूंज उठा उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे तीनों लोगों में हलचल मच गई चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी पृथ्वी डोलने लगी उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की